तब शंकर जी ने गरुण से कहा महाबाहु तुम लोकपावनी गौतमी गंगा के पास जाओ वे समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है उस शांतिमयी सरिता में स्नान करने से तुम्हें समस्त इच्छित वस्तुएं सौगुनी अथवा सहस्त्रगुनी होकर मिलेंगी गरुण जो सब प्रकार के पापों से संतप्त हैं दुर्दैव से जिनका उद्योग नष्ट हो गया है उन प्राणियों के लिए मनोवांछित फल देने वाली गोदावरी नदी ही शरण है भगवान शिव की यह बात सुनकर गरुण प्रणाम करके चले गए गोदावरी के तट पर पहुंचकर उन्होंने जल में स्नान किया तथा भगवान शिव तथा विष्णु के चरणों में मस्तक झुकाया फिर उनमें पूर्ववत वेग आ गया और वे उड़कर भगवान विष्णु के समीप चले गए सबसे वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला तीर्थ गारुण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ वत्स नारद मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां स्नान आदि जो भी कर्म करता है वह सब अक्षय तथा और विष्णु को वाला होता है उसके आगे सब का नाश करने वाला तीर्थ है वह के लिए जनक Tadha šmarn maatr se Paap dure karne vala hai Naraad Menei uska prabhaav Pratakch däkha hai Poorba kaal mei Jaabal naam kei Eek patsidd kisan Bramhad raha ta ta Vah doopahar ho jane par bhi Hul se Bailo ko kholta nahi ta Unkei doonon Bagal mei Aor peet pere Chaabuk maartaa raha ta Sada aankhoon se Aansu bahaate एक दिन कामधेन गौ जगनमाता सुरभि ने नंदी से सब हाल कहा नंदी ने भी खिन्न होकर भगवान शंकर को सब बातें बताई तब भगवान शंकर ने नंदी से कहा तुम्हारी प्रत्येक बात सिद्ध हो महादेव जी की यह आज्ञा पाकर नंदी ने समस्त गौ जाति को अपने में समेट लिया स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक कि समस्त गौएं अदृश्य हो गईं तब देवताओं ने मेरे पास आकर कहा भगवन गौओं के बिना जीवन ही नहीं रह सकता उस समय मैंने देवताओं से कहा जाओ भगवान शंकर से याचना करो तदंतर उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करके उनसे सब हाल कहा महादेव जी ने भी देवताओं को उत्तर दिया इस विषय में नंदी जानते हैं तब सब देवता नंदकेश्वर के पास जाकर बोले हमें जगत का उपकार करने वाली गौएं दीजिए नंदी बोले आप लोग गो यज्ञ कीजिए तभी दिव्य और मानस गौएं प्राप्त होंगे तत्पश्चात गौतमी गंगा के तट पर देवताओं ने गो यज्ञ का आयोजन किया फिर वहां से गौएं बढ़ने लगी तभी से वह तीर्थ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध हुआ वह देवताओं की प्रीति बढ़ाने वाला है मुनि श्रेष्ठ वहां किया हुआ केवल स्नान भी सहस्त्र गोदानों का फल देने वाला है श्वेत तीर्थ शुक्र तीर्थ और इंद्र तीर्थ का महात्म्य ब्रह्मा जी कहते हैं नारद श्वेत तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है पूर्व काल में श्वेत नाम के एक ब्राह्मण थे जो महर्षि गौतम के प्रिय सखा थे वे गोदावरी के तट पर रहकर अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते और मन वाणी तथा क्रिया द्वारा भगवान शिव का भजन करते थे वे सदा भगवान सदाशिव की पूजा और ध्यान करते रहते थे शिव के भजन में ही उनकी आयु पूरी हो गई तब यमराज के दूत उन्हें ले जाने के लिए आए परंतु नारद जी वे ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश ना कर सके जब ब्राह्मण के मृत्यु का समय व्यतीत हो गया तब चित्रक ने मृत्यु से पूछा मृत्यु शीत का जीवन समाप्त हो चुका है वह अब तक क्यों नहीं आया तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे ऐसा होना उचित नहीं है यह सुनकर मृत्यु को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही शेट के घर पर पधारे उनके दूत भयभीत होकर बाहर ही खड़े थे उन्हें देखकर मृत्यु ने पूछा दूतों यह क्या बात है दूत बोले शेट भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित हैं हम उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते जिनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं उन्हें भय कैसा तब मृत्यु ने अपना फंदा हाथ में लेकर स्वयं ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया ब्राह्मण तो भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे उन्हें न तो मृत्यु के आने का पता था और न यमदूतों के श्वेत के समीप फाश धारी मृत्यु को खड़ा देख दंडधारी भैरव ने विस्मित होकर पूछा मृत्युदेव यहां क्या करते हो मृत्यु ने उत्तर दिया मैं श्वेत को ले जाने के लिए आया हूं अतः इन्हीं को देखता हूं भैरव ने कहा लौट जाओ मृत्यु ने श्वेत पर अपना फंदा फेंका यह देखकर भैरव कुपित हो उठे उन्होंने शिव के दिए हुए दंड से मृत्यु पर गहरी चोट की मृत्यु देवता पाश हाथ में लिए हुए ही धरती पर गिर पड़े मृत्यु को मरा देख यमदूत भाग गए उन्होंने मृत्यु के वध का समाचार यमराज से कहा यह सुनकर महिश्वहन यमराज को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने अधिक बलवान चित्रगुप्त अपनी रक्षा करने वाले यमदंड महेश भूत वेताल तथा आदि व्याधियों को शीघ्रता पूर्वक चलने का आदेश दे तुरंत वहां से प्रस्थान किया अपने साथियों सहित यमराज उस स्थान पर पहुंचे जहां द्विज श्रेष्ठ श्वेत भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे उस समय यमराज तथा भगवान शिव के पार्षदों में अत्यंत भयानक संग्राम छिड़ गया कार्तिकेय ने स्वयं ही शक्ति संभाली और यमराज के दूतों को विदीर्ण कर डाला साधई दक्षिण दिशा के स्वामी अत्यंत बलवान यमराज को भी मौत के घाट उतार दिया मरने से बचे हुए यमदूतों ने भगवान सूर्य को यह सब समाचार कह सुनाया यह अद्भुत बात सुनकर सूर्य समस्त देवताओं और लोकपालों के साथ मेरे समीप आए फिर मैं भगवान विष्णु इंद्र अग्नि वरुण तथा अन्य बहुत से देवता यमराज के पास गए वे गोदावरी के तट पर मरे पड़े थे यमराज को सेना रहित मरा देख देवता भय से व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बारंबार भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे देवता बोले भगवन आपको अपने भक्त सदा ही प्रिय हैं तथा आप दुष्टों का वध किया करते हैं संसार के आदि श्रष्टा नील कंठ आपको नमस्कार है नमस्कार है ब्रह्मप्रिय आपको नमस्कार है देवप्रिय आपको नमस्कार है विप्रवर श्वेत आपके भक्त हैं इनकी आयु क्षीण हो जाने पर भी यम आदि सब लोग इन्हें ले जाने में समर्थ ना हो सके आपका अपने भक्तों पर ऐसा महान प्रेम देखकर हम सबको बड़ा संतोष हुआ नाथ सचमुच ही आप बड़े भक्त वत्सल हैं जो लोग आप जैसे दयालु परमेश्वर की शरण में आ गए हैं उन्हें यमराज भी नहीं देख सकता यह जान कर ही सब लोग पराभक्ति के साथ आपका भजन करते हैं शंकर जी आप ही इस जगत के स्वामी हैं क्या यह बात आप भूल गए आपके बिना यह व्यवस्था करनेिक में कौन समर्थ हो सकता है इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं के समक्ष भगवान शंकर स्वयंग पड़ट हो गए और बोले देवताओूं तुम्हें क्या दूं देवताओं ने कहा दैवेश्वर ये सूर्य के पुत्र धर्म हैं जो समस्त देहधारियों का नियंत्रण करते हैं इन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था में नियुक्त किया गया है ये लोकपाल हैं अपराधी और पापी नहीं हैं अतः इनका वध नहीं होना चाहिए इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार्य नहीं चल सकता इसलिए सेना और वाहनों सहित यमराज को जीवित कर दीजिए नाथ महात्माओं के सामने की हुई प्रार्थना सफल ही होती है वह कभी व्यर्थ नहीं होती भगवान शिव बोले देवताओं मेरी बात सुनो जो मेरे तथा भगवान विष्णु के भक्त हैं गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करने वाले हैं उनके स्वामी हम लोग स्वयं ही हैं